आध्यात्मरामण उत्तरकांड चतुसर्ग रामज का वर्णन तथा सीता वनवास श्रीमहादा एकदा लोका नारद मुनि पर्यटन रावणों लोकान दृष्टान भगवान भगवन कुत्र कुछ महाबला से जगत्र महादेव जी बोले हे पार्वती लोकांतरों में घूमते हुए रावण ने एक दिन श्री नारद जी को ब्रह्मलोक से आते हुए देखकर उनसे नमस्कार करके पूछा भगवान मैं बलवानों के साथ युद्ध करना चाहता हूँ आप तीनों लोगों से परिचित हैं कृपया बतलाइए मुझसे लड़ने योग्य महाबली पुरुष कहाँ हैं मनु सुचरम निवासीन महाबला महाकागाया ता ही महावते विष्णु पूजा हृथा ये वही विष्णुना शय तय तत् सं अजे या चसुरहासुर तब मुनीश्वर ने बहुत देर तक सोच कर कहा हे महामते श्वेतदीप के रहने वाले बड़े बलवान और विशाल शरीर वाले हैं तुम वहीं जाओ जो लोग भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर रहते हैं अथवा जो स्वयं विष्णु भगवान के ही हाथ से मारे गए हैं वे ही वहाँ उत्पन्न हुए हैं वे देवता या देवन दानव आदि किसी से भी नहीं जीते जा सकते तद्रावणो शुवा त्रावण वेगा मंत्रिपुष्पीणता सगत तत्र तत्हत तेजस्कलम न चलत तक विमानम प्रिय मंत्रिणश्चान यह सुनकर रावण तुरंत ही अपने मंत्रियों के सहित पुष्पक विमान पर चढ़कर श्वेत द्वीप के निकट आया उस द्वीप की प्रभा से तेजोहीन हो जाने के कारण पुष्पक और आगे नहीं बढ़ सका तथा विमान और मंत्रियों को छोड़कर रावण स्वयं ही चला प्रवीप धृत हस्ते नोषिता पृष्ठश्चंकोशी प्रेषिता कन व्युक्तियासंतीन कृथ्ठा धस्ता निर्मुक्त उस द्वीप में घुसते ही एक स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर पूछा बता तू कौन है कहाँ से आया है और यहाँ तुझे किसने भेजा है इसी प्रकार वहाँ बहुत सी स्त्रियों ने लीला लीलापूर्वक हंसते हंसते उससे वही बात कही और रावण को उन स्त्रियों के हाथ से बड़ी कठिनता से छुटकारा मिला आश्चर्य मतुलम लब्ध्वा चिंतया मा दुर्मति वैष्णुना तोयामि वैकुंठ मित निश्चित मैं विष्णु यथा कुपित तथा कार्य करो म्यम निश्चित वह दे जहा यह देखकर उसे असीम आश्चर्य हुआ और वह दुर्बुद्धि सोचने लगा मैं विष्णु भगवान के हाथ से मरकर निसंदेह वैकुंठ को जाऊंगा अतः मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु मुझ पर कुपित हों ऐसा सोचकर ही उस असुर ने वन में श्री जानकी जी को हर लिया था जानन देव परमात्म थवणी सुताम मातृवत्म आमास वधम सकम हे राम आपके हाथ से अपना वध कराने की इच्छा से ही रावण ने आपको परमात्मा जानते हुए भी श्री सीता जी को चुरा लिया और उनका माता के समान पालन किया राम परमेश्वरों से सकलम जानाथ विज्ञान देव भूतम भव्यल कलना साक्षी विकल्पोजित हे राम आप परमेश्वर हैं आप त्रिकालदर्शी एवं संकल्प से रहित होकर अपने ज्ञान दृष्टि से भूत भविष्य और वर्तमान ये सब कुछ जानते हैं स्वामिन आप अपने भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए ही सारी रीलाएँ रचते हैं तथा आप संपूर्ण लोगों से पूजित होकर भी मनुष्य रूप से हम जैसे मुनियों के वचन सुनते हुए दिखलाई दे रहे हैं राघवं तेना पूजि कुंभ संभव स्वास्त्री शारदृष्ट मानस रामस्तु सह संसारीभम सीतया सातृम संसारी इस प्रकार से रघुनाथ जी की स्तुति कर और उनसे सत्कार पा अगस्त्य जी अन्य मुनीश्वरों के साथ प्रसन्न चित्त से अपने आश्रम को चले गए लक्ष्मीपति भगवान राम सीता जी भाइयों तथा मंत्रियों के सहित संसारी पुरुषों के समान रमण आचरण करते हुए घर में रहने लगे अना प्रमुखे अनासक्तुजे प्रियस हनुमत्मु एकदा परिवेश प्रभुम प्राहदेव कुबेरेण प्रादेव कुकुबेरे ततः उन्होंने असंग होते हुए भी अपनी प्रिया के साथ नाना प्रकार के भोगों को भोगा वे सदा ही हनुमान आदि श्रेष्ठ बानरों से रहते थे एक बार पहले ही के समान भगवान राम के पास पुष्पक विमान आया और बोला भगवान मुझे कुबेर जी ने अपने यहाँ से फिर आप ही की सेवा में भेजा है नाधो पंचाद्रामे न अतः स्व राघव नृत्यम वह यावदेदी यदा गे दृुश्रेष्ठो दया कुंठम जाम तदा तत्व राघव प्रापुष्पक वे कहते हैं कि पहले तुझे रावण ने जीता था और फिर उससे श्री रामचंद्र जी ने जीता है अतः जब तक वे पृथ्वी तल पर रहे तब तक तू उन्हीं को वरण कर जिस समय रघुनाथ जी वैकुंठ को चले जाएं उस समय तू मेरे पास आ जाना यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सूर्य के समान दे दीप्यमान पुष्पक से कहा यदा स्मरामी भद्रम ते तदा गच्छ तदागछ माम गेदानी मत रामचंद्रोपी पौर कार्याण सर्वशः मंत्री साधम यथान्या तेरा कल्याण हो जिस समय मैं तेरा स्मरण करूं उसी समय तू मेरे पास आ जाना अब तू जा और मेरी आज्ञा से गुप्त रूप से सर्वत्र रह पुष्पक को इस प्रकार आज्ञा दे श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों और मंत्रियों के साथ मिलकर पूर्ववासियों के संपूर्ण कार्य यथा योग्य रीति से करने लगे राघवेश सती भुवं लोकनाथे रहा वसुधा सपन्ना फलवंत भूरुहा जनाधर्म परा सर्वे पतिक्ति परा स्त्रिय नाप्यतपुत्र मरण कच्चिद्राजने संघवे त्रिलोकीनाथ लक्ष्मीपति भगवान राम के शासन काल में पृथ्वीधनधान्य से पूर्ण और वृक्ष फलादि से संपन्न थे रघुनाथ जी के राज्य में समस्त पुरुष धर्म परायण थे स्त्रियॉँ पति सेवा में तत्पर रहती थी और किसी को भी अपने पुत्र का मरण नहीं देखना पड़ता था समारुच अभिमाग्रम राघव सीतयादम संचरा वन वनिम प्रभु अमाषाड़ी कार्याल चकार बहुचो भुवि ब्राह्मण से सुत्वा बालमृत कालत शोचंत ब्राह्मण चापे ज्ञावा महामती तपस्यम वनेशुद्रम भत्वा ब्राह्मण बालक जीवयामस शुद्र सेगमुतम लोकनाम उपदेश परमात्माघुत उन्होंने संसार में बहुत सी अमानवीय ढीलाएँ की एक बार एक ब्राह्मण पुत्र को बाल्यावस्था में ही असमय मरा देख और उस ब्राह्मण को बहुत शोक करते जान रघुश्रेष्ठ परमात्मा महामति राम ने वन में तपस्या करते हुए एक शूद्र को उसका कारण मानकर मारा और उस बालक को जीवित किया तथा शूद्र को अत्युत्तम स्वर्ग लोक दिया कॉटिता स्थापया शिवलिंगा सर्वश सीता रमयासोगुषि सशा स रावो धर्म धर्मवे कथाम धर्मवीर कथा संस्थापयासोकमलापहाम उन्होंने लोगों को उपदेश देने के लिए जगह जगह करोड़ों शिवलिंग स्थापित किए और सीता जी का सब प्रकार से अलौकिक भोगों से अनुरंजन किया इस प्रकार परम धार्मिक भगवान राम धनपूर्वक राज्य शासन करते रहे और उन्होंने संपूर्ण लोकों के पाप दूर करने वाली अपनी पवित्र कीर्ति कथा संसार में स्थापित की दस वर्ष सहस्रारि माया मानुष विग्रह चकार राज्य विधिवल्लोकवंध्य पदा भुज तीनों लोग जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं उन माया मानव शरीरधारी श्री रामचंद्र जी ने विधिपूर्वक दस हजार वर्ष राज्य किया एक पत्नी व्रतो रामो राज गृह में धीर मुखिलम आचरन शिक्षयन जनहान थीता प्रेमला चबेन च भर तुर मनोहरा साधभी भावज्ञा सा राजी भगवान राम एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले थे वे पवित्र चरित्र राम जी लोगों को शिक्षा देते हुए गृह साश्रम के समस्त धर्मों का पालन करते रहे सीता जी भी उनके हृदय का रुख परखने वाली थी उन्होंने अपने प्रेम आज्ञा पालन नम्रता इंद्रियम लज्जा और भीरुता आदि गुणों से पति का मन हल्लिया था एकदा एक विपने सामते एक दिव्य भवने सुखासीन रघुत्तम नीलमणिक्य संकाशम दिव्याभूषित प्रसन्न वनम शांत विद्युत सीता कमलपत्राक्षी सर्वाभरण भूषिता राम माह करभ्याम सायंती पदाम्बुज एक दिन श्री रघुनाथ जी अपने क्रीड़ा वन के संपूर्ण भोगों से संपन्न भवन में एकांत में सुखपूर्वक बैठे थे उनके शरीर की आभा नीलमढ़ी के समान थी वे दिव्य भूषणों से भूषित थे उनका मुख प्रसन्न और भाव गंभीर था तथा वे विद्युत पंज के समान देव दीप्यमान पीताम्बर धारण किए थे उस समय सर्वालंकार सुसज्जिता कमल दल्लोचना श्री सीता जी ने अपने कर कमलों से रघुनाथ जी की चरण सेवा करते हुए उनसे कहा देव देव जगन्नाथ परमात्मा सनातन चिदानंदादि मध्यांतरिता शेष कार्य देवा देवा सभा साध्या, कांते देव सभा मामे देवदेवा सभासाध्य मान मेकांते ब्रुवन रचसोस्ते वैकुंठागमनमती हे देवाधिदेव हे जगन्नाथ हे सनातन परमात्मन हे चिदानंद स्वरूप हे आदिमध्य और अंत से रहित सबके कारण हे देव देवताओं ने आकर मुझसे एकांत में बहुत कुछ प्रार्थना करते हुए आपके वैकुंठ पधारने के विषय में कहा है धाव वैकुंठम चनातनम वे कहते हैं कि तुझ तुझे से युक्त होकर ही राम हम सबको और अपने सनातन स्थान वैकुंठ को छोड़कर पृथ्वी तल में ठहरे हुए हैं। आस्ते जगद्धात्री अग्रतो अग्रतौ वैकुंठम तम तथा चेदुद आगमिष्यति वैकुंठम सनाथ न भवान। हे भवान्गदात्री कमलनयन राम सदा तेरे साथ ही रहते हैं यदि तू पहले वैकुंठ को चली जाए तो श्री रघुनाथ जी भी वहाँ आकर हमें स्नात कर देंगे मुझसे उन्होंने इस प्रकार कहा है तो मैंने आपको सुना दिया यदुक्तम तत्कुरस्वाद्य नाम माँ ज्ञापय प्रभो सीतयाुवा ध्याण हे प्रभो मेरा कोई आदेश तो है नहीं अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें सीता जी के ये वचन सुनकर रघुनाथ जी ने कुछ देर सोच कर कहा